है ही उपादान है वस्तु उपादान नहीं है तो अंतरंग उपादान है तो उपादान के दो भेद हो जाते हैं बहिरंग उपादान और अंतरंग उपादान तो ये चार बाग परमाणुवादी जडाद्वैतवादी जिसमें हैकले है ना ये लोग हैं ये बताते हैं बाह्य उपादानवादी जो हैं मार्क्स का मत भी उसी के अंदर सन्निविष्ट है जरा बात तो ये लोग बहिरंग को उपादान मानते हैं और विज्ञानवादी दृष्टि सृष्टिवादी ईश्वरवादी ईश्वर भी अंतरंग है वो कर्म संस्कारवादी ये सब जो है प्रकृतिवादी कि ये सब अंतरंग उपादानवादी हैं। तो एक निरुपादानवादी एक बहिरंग उपादानवादी एक अंतरंग उपादानवादी तो अंतरंग उपादानवादी जो हैं, वो सृष्टि के नानात्व को मानस मानते हैं चाहे ईश्वर के संकल्प से बनी मानो और चाहे जीव के संकल्प से बनी मानो चाहे स्व संकल्प से बनी मानो और चाहे आत्मा और बुद्धि के बीच में बैठी हुई प्रकृति के परिणाम से मानी हुई, ए, बनी हुई मानो है सब अंतरंग जैन लोग जो हैं वो हमारे सांख्यवादियों के समान ही हैं परंतु सांख्यवादी प्रकृति में सृष्टि का लय और उससे उत्पत्ति मानते हैं और जैन मत में चेतन और जड़ दो द्रव्य मानते हैं परंतु सृष्टि का कभी अभाव नहीं मानते अवस्था नहीं मानते हमेशा सृष्टि ही सृष्टि मानते हैं नये मुसलमान और ईसाई ईश्वर से सृष्टि मानते हैं वेदांत का जो विचार है वो इन सब की अपेक्षा विलक्षण है देखो आपको यदि चरित्र की शिक्षा लेनी हो ना तो हम आपको बता सकते हैं तो हमारे वृंदावन में ऐसे साधु हैं वो तो कथा में कोई पांव पर पांव पाँप करके बैठा हो ना और आगे हो दिख रहा हो अरे तो वो जाके ऐसे विकट हैं है ना पांव झट से पकड़ के खींच लेंगे ऐसे बैठो नीचे करके बैठो आ, जैसे कुर्सी पर बैठने का एक एटीकेट होता है ना हाँ कुर्सी पर बैठो और पांव पर पांव रख के बैठो है ना हम बीमार की बात जैसे पांव में दर्द होता हो उसकी बात नहीं करते हैं है ना न बीमार की बात नहीं करते किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करते तो हम ये बताते हैं कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए ये आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं या धर्मशास्त्री से पूछ सकते हैं ये बताना हमारा काम थोड़ी है है ना जैसे आप ग्रह के बारे में ज्योतिषियों से जानकारी प्राप्त करेंगे अच्छा आपको किस मंत्र का जप करना है और किस देवता की पूजा करनी है न और कैसे उसका ध्यान करना है ये तो गुरु बतावेगा ना तुम्हारा तो इन सब बातों को बताने में हमारा अभिप्राय नहीं है वो है ना वो तो नहीं बताने के ये गलत नहीं समझना है ना हमारे तो तुम पाँव फैला के बैठो है ना तब भी ठीक ठीक ही है क्यों अरे वो पाँव भी तो मई है तुम्हारे तो तुम, कोई दूसरा थोड़े ही है तुम्हारे पाँव भी हम तुम्हारे सिर भी हम तुम्हारे हाथ भी हम तुम्हारे दिल भी हम तुम्हारे दिमाग भी जिसको तुम मैं मैं मैं बोलते हो वो तो मैं तुम्हारे हिटिकेट से कोई तुम्हारे इतिकृत्य से है ना? नागरिक शिक्षा तुम जाके स्कूल में प्राप्त करो विज्ञान की शिक्षा जाके प्रयोगशाला में प्राप्त करो है न डॉक्टरी पढ़नी हो तो मेडिकल कॉलेज में जाओ ये तो धराज जो इस नाना तुम्हें एकत्व छिपा हुआ है और सचमुच जिसके ज्ञान से शोक मोह की आतंतिक निवृत्ति हो जाती है तत्र को मोह कह शोक का, एकत्व तो अनुपश्यता ये तो स्कूल अलग है ना ये पाठशाला दूसरी है ये विद्यालय दूसरा है ना? हम वाल्मीकि रामायण की व्याख्या करके आपको बता श्री रामचंद्र कैसे बोलते थे कस्मित पूर्वाभिभाषी चो मुस्कुरा कर बोलते थे रामचंद्र कोई आदमी उनके पास आवे तो वो गुम सुम गंभीर नहीं बैठे रहते थे हंस के मिलते और पहले ही पूछ देते आ, अनामय प्रश्न ब्राह्मणम कुशल हम वही कुशल तो है आ, शरीर निरामय है निरोग स्वस्थ है पहले ही पूछ देते श्री कृष्ण भगवान प्रातः काल उठ के स्नान करते संध्या वंदन करते और अपने आत्मा का ध्यान करते अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्म ज्योति मैं ज्योतिर मैं ब्रह्म तमस परम ऐसे ध्यान करते तो ये बात तो रहनी के संबंध में हुई ना ये तत्व का विचार है छोटी छोटी बातों के विचार से जिसको संतोष नहीं होता वो ये दुनिया के सब टुकड़े सब छोटी छोटी चीजें सब जुज काल विशेष में नाश को प्राप्त होते हैं और काल विशेष में सृष्टि को प्राप्त होते हैं तो बस इतना ही परमार्थ है कि इसके आगे भी कुछ है कब बोले भाई जिसमें इनका नाश प्रतीत होता है उसी में इनका अस्तित्व प्रतीत होता है तो अस्तित्व की प्रतीति जिसमें नाश की प्रतीति उसी में तो वो चीज बड़ी होगी ना कतब वो काल है कतब वो स्थान है कतब वो कोई सत्ता है ना रहे। तो वो सत्ता है तो ज्ञानात्मक सत्ता है सत्तात्मक ज्ञान है जिसमें वस्तु का भाव अभाव दोनों प्रकाशित होता है इसलिए भाव किसी भी वस्तु का होना मालूम पड़ना और किसी वस्तु का न होना मालूम पड़ना है ये दोनों भावाभाव जिसके द्वारा जिसमें प्रकाशित होते हैं वो वस्तु तत्व तो है और वो अखंड है अद्वय है एक है बोले फिर वो अनेक कैसे मालूम पड़ता है हम लोग ऐसे महात्माओं के पास जाते थे वो बिल्कुल गंगा किनारे जंगल में धूल लगाए पड़े जिनको आजकल के पढ़े लिखे लोग समाज का भार बोलते हैं क्यों क्यों कि उनकी लूट खसोट में बंटवारे में वो भाग नहीं लेते हैं है ना उनको समाज का भार क्यों मानते हैं है इसलिए कि दुकान पर बैठ के वो ब्लैक नहीं करते हैं। है नो आप में बैठ के घूस नहीं लेते हैं है वो बच्चे बढ़ा करके है ना खाद्य संकट को बढ़ाते नहीं है न इसीलिए ना उनको समाज का भार मानते हैं वो पलटन पैदा करके खाद्य संकट को बढ़ाते नहीं है ना नफिस में बैठ के घूस नहीं लेते दुकान पर बैठ के ब्लैक नहीं करते है ना और संग्रह करके संपत्ति को बिलायत नहीं भेजते विदेशों में है ना और घर में दबा के रखते नहीं इसलिए आजकल के पढ़े लिखे लोग उनको बोलते है समाज के भा पापी है नही ना।, ना उनका दोष है दृष्टिकोण ही सो तो है बोले भाई देखो यहां द्वैत का बाजार है बिल्कुल बात यहां करनी हो तो दो टूब कर लो परमार्थ कौन से अगर बोले कि महाराज नरक का बड़ा डर लगता है बोले देख जो चीज कभी देखी नहीं उससे क्यों डरता है बेवकूफ है ऐसे बोलेंगे हो हाँ जो चीज कभी ऐसे बोलेंगे जो चीज कभी देखी नहीं है ना? अरे तेरे अनुभव में जो कष्ट आता है सो बोल है बोले महाराज एक दुश्मन है वो बड़ा दुख देता है ऐसा बोले कि तेरी गलती है जो उसको दुश्मन मानता है है ना? वो उसके पास दुश्मनी है तुमको दुश्मनी देता है तो तेरे पास प्यार है, है ना तो तू प्यार दे हा? बोले जो उसकी आत्मा है वही मेरी आत्मा है जैसे ये प्यारा है वैसे वो प्यारा न देख दुश्मनी कहां रहती है तो यह द्वेक तो का बाजार है बोला ये इसका एक इस दृष्टिकोण इसका जुड़ा है है ना आ, भोग की शिक्षा देने के लिए स्कूल दूसरे है कर्म की शिक्षा देने के लिए है दूसरे है धन कमाने की शिक्षा देने वाले दूसरे हैं ये जिसका हृदय पवित्र हो जिसके चित्त में वैराग्य हो जिसको सत्य विषयक जिज्ञासा हो है ना जो अंतर्मुख होना चाहता हो तो वो लो ये परमेश्वर लो परमात्मा लो बोले तो फिर ये दिखता क्या है यहां ईश्वर दिखता है हो <laughs> ईश्वर ईश्वर प्राप्ति की कीमत क्या है ईश्वर के तुम्हारी नजर में जो चीज ईश्वर के सिवाय मालूम पड़ती है कि ये ईश्वर नहीं है ऐसा जिसके बारे में तुम्हारा अपना ख्याल है कि यह ईश्वर नहीं है उसके ऊपर अपनी नजर मत गड़ाओ उस पर अपनी नजर मत जमने दो यही इसकी कीमत है ईश्वर कहता है तुम मुझको छोड़ के दूसरे की ओर देखते हो इसीलिए मैं अनदेखा हूं अगर दूसरे चीज की ओर देखना छोड़ दो दे तो मैं तो बिल्कुल हाजरा हजूर हूं न निकट न दूर हाजरा हजूर देखो ये प्रकाश देखो ये तमाशा ये स्वयं प्रकाश इंद्रो मायावी ये क्या खेल हो रहा है ये खेल क्या हो रहा है इंद्रो माया भी पुरु रूपते ये इंद्र जो है देखो क्या ईश्वर ऐश्वर्य है परमात्मा का पहले जब ऐसे चित्र बने ना कि चित्र तो एक प्रेम में मड़ा हुआ और एक ओर से नेहरू दिखे एक ओर से गांधी दिखे एक ओर से बोध सुभाष दिखे आ, क्या आश्चर्य होता था पहले पहले क्या आश्चर्य होता था एक फ्रेम में से तीन चित्र दिखते हैं क्या आश्चर्य एक है हो बिल्कुल एक में तीन दिख रहा है ये जागृत स्वप्न सुजुप एक में दिख रही है बोला पहले एक तस्वीर बन के बिकती थी बाजार में हम लोगों ने बचपन में देखा था क्या तस्वीर बिकती थी कि एक जंगल बना है बोला तो बोले कि इसमें एक गथा खो गया है ढूंढो अब कहीं ना दिखे हो सामान्य रूप से ढूंढे तो कहीं ना दिखे जब कोई बता दे कि देखो ये लकीर ये लकीर ये लकीर देखो तो झट साफ साफ गधा दिखने लग जाए है? और गधा बन जाए जब कोई बता दे ना तो उसमें गधा बन जाए और इसमें बंदर है तो बंदर बन जाए और नहीं तो बिल्कुल लकी है एक तस्वीर पहले बाजार में ऐसी आती थी ना कि एक ओर से देखो ऊपर से देखो तो एक सरदार जी है दाढ़ी है पगड़ी है न सब तो बाल बाल है और उलट दे उसको तो बच्चा है एक ओर से देखने पर बालक और एक ओर से देखने पर ये क्या है जादूगर आ गया भाई देख लो तमाशा ऐसे बोलता है देखो मैं बालक हूं तो बालक दिखने लगा जादू जादू का केल हेप्नोटाइज कर दिया वो लोगों को सम्मोहन अरे देखो मैं जवान का जवान कदम मैं औरत मैं औरत ये माध्यम को जब लोग बेहोश करते हैं ना तो उनसे जो चाहे सो कहला लेते हैं बोला ये कौन है ऐसा है वैसा है। ये जादू का खेल है तो इंद्रो मायावी पूर् इयते ये जो इंद्र है ईदम द्र परमात्मा ईदम का दृष्टा वो मायाओं के कारण अनेक रूप दिखाई पड़ता है बोले भाई माया शब्द का अर्थ क्या है एक को अनेक दिखाने का जो औजार है उसका नाम माया है बोला एक को अनेक दिखाने का जो औजार है परमात्मा के पास उसका नाम माया नियत जगत अनया जिससे जगत दिखाई पड़े मांग माने शब्द मीयते जगत अनया परमात्मा के पास है? एक ऐसी जादू की मशीन है कि वो लोगों की आंख के सामने लगा देते हैं और एक अनेक दिखने लगता है और पूर्ण परिच्छिन्न दिखने लगता है और चेतन जड़ दिखने लगता है और अविनाशी विनाशी दिखने लगता है आनंद दुख दिखने लगता है ज्ञान अज्ञान दिखने लगता है उस मशीन का नाम क्या है उस यंत्र का नाम क्या है उस विद्या का नाम क्या है वो जादू क्या है बोले उसी जादू को माया बोलते हैं हम लोगों के बचपन में इंद्रजाल नाम की एक पुस्तक छपती थी हो इंद्रजाल इस जालवान ई सते श्वेताचोतर उपनिषद में जालवान शब्द का प्रयोग आया है इंद्र के पास एक जाल है एक ऐसा जाल फैला देते हैं है ना कि वो खुद ही अनेक दिखने लगते हैं ये जाल है इंद्रजाल ये माया बोले भाई निरुक्त में तो प्रज्ञा के जो नाम हैं उनमें माया भी एक नाम है प्रज्ञा बोले ठीक है प्रज्ञा का नाम माया है परंतु इंद्रियक प्रज्ञा का नाम माया है ये देखो एक इंद्र और इंद्र का बनाया इंद्रिय इंद्र सृष्टम इंद्रियम का इंद्र जुष्टम इंद्रियम आप लोगों ने देखा हो शायद कोई एक सिनेमा आता है ऐसे तो उसमें दर्शकों को एक एक चश्मा देते हैं बोला तो वो चश्मा लगा लेते हैं दर्शक लोग अपनी आंख पर और एक आदमी मंच पर आके बंदूक तांता है वो अब तो गोली छोड़ी तो पांच हजार दर्शक अगर बैठे हो तो सबको ऐसा लगता है कि निशाना हमारे ऊपर लग रहा है बोला चश्मा हटा दो तो नहीं और चश्मा लगा दो तो मालूम पड़ेगा कि ये जो बंदूक का निशाना है वो हमारे ऊपर लग रहा है इसको माया का खेल बोलते हो माया उसको बोलते हैं कि जो अवास्तविक को भी वास्तविक करके दिखा दे उसका नाम माया तो एक परमात्मा जगत के रूप में कैसे दिख रहा है कि ये पांच इंद्रियों का जो मुखौटा लगा लिया है ना ये पांच इंद्रियों का मुखौटा लगा लिया है जैसे एक घड़े में एक दिया जलाकर रख दिया जाए और उसमें पांच छेद हो एक पर लाल एक पर हरा एक पर पीला है न एक पर काला कागज लगा दो तो रोशनी एक है लेकिन पांच तरह की मालूम पड़ेगी इसी प्रकार ये संसार में जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध मालूम पड़ते हैं ये इंद्रियक प्रज्ञास से, इंद्र सृष्टाम इन्द्र जुष्टाम इंद्र दत्ताम ये इंद्र के द्वारा बनाई हुई परमात्मा के द्वारा बनाई हुई परमात्मा के साथ सटी हुई परमात्मा के द्वारा जीवों के शरीर में जोड़ी हुई ये जो माया है इसी को माया बोलते हैं मीयते जगद अनया इंद्रो माया भी पुरु रूपये पुरु रूपये ये पुरु जो है ना आप देखो याद आ जाएगी आपको झट से पुरु में एक सौ बाद में जोड़ोगे तो क्या शब्द बनेगा मूर्धन्य से कहा पुरुष ये पुरु है नु है पुरु ही पुरुष दिखाई पड़ रहा है पुरुष माने औरत भी ये नहीं समझना पुरुष माने शरीर हो लिंग भेद नहीं पुरुष माने जीव अह जो मालूम पड़ता है स्त्री के शरीर में पुरुष के शरीर में है ना ये इंद्र है पुरुष है परमात्मा है परंतु ये रूप तो दिखाई पड़ता है और पुरुष दिखाई नहीं पड़ता पुरुष दिखाई नहीं पड़ता है पुरु दिखाई पड़ता है एक बार हम लोग स्वर्गाश्रम जा रहे ऋषिकेश से स्वर्ग आश्रम तो सड़क पर से निकले तो परमार्थ निकेतन के ठीक सामने एक दुकान बनी हुई थी मिठाई की दही बड़े की जो लोग जाते वहाँ जाते वहां आजकल तो खूब वो भी बचता है हो रेडियो खूब बचता है और अब तो बहुत दुकानें बन गई और बनाने का प्रस्ताव भी है मैं स्वर्गाश्रम का ट्रस्टी हूं बोला तो बड़े स्वर्ग आश्रम का लाखों रूपये साधना उसमें आते हैं तो वहाँ स्वर्गाश्रम में तो अब तो बड़ा भारी प्रस्ताव है कि गंगा किनारे किनारे दुकानें बनाई जाएं कृष्णानंद आश्रम का भी मैं ट्रस्टी हूं तो उसमें भी दुकानें आठ बन गई परमार्थ निकेतन में बन गई गीता भवन में बन गई तो वो जो दुकान परमार्थ निकेतन के सामने बनी हुई थी जब हम लोग सामने आए ना उसके तो क्या हुआ कि उसमें पक गया पक गया तो क्या उस पार से पढ़ा जाए रमार्थ निकेतन मैंने स्वामी जी से कहा मैंने स्वामी जी से कहा कि ये दुकान यहाँ से या तो हटवाओ या तो परमार्थ निकेतन को ठीक ठीक ऊपर और ऊपर लिखवाओ बोला <laughs> वो प ढक गया तो परमार्थ निकेतन पढ़ा जाए इसी ये माया ने क्या किया कि पुरुष में जो स्व है ना नानात्व का सम्मक वो ढक गया वो ढक गया तो पुरु रह गया ये माया ने क्या किया कि एक पुरुष को पुरु रूप करके बता दिया पुरु रूप कर दिया तो मा इंद्रो माया भी त्य ये तुम्हारा जो आत्मा है ना ये शरीर के आवरण से ढक गया शरीर के आवरण से ढक गया तो हम तुम दोनों एक हैं ये नहीं मालूम पड़ता ये महाराज नाक नीच में बीच में निकल आई बोला ये, ये नाक निकली आई यही कह यही आत्मा आत्मा को अलग अलग बताने वाली माया है अच्छा अब ये प्रसंग फिर कल्पना कर सुंदर प्रण्य कुंडिया पश्यत्मारियों संभूतेरपवादाचव प्रतिषिध्यो नारणं प्रतिषिध्यते सीति व्याख्यात नहनुते यज्य हेतुनाज प्रकाशते एक सज्जन ऐसे हैं जो सिद्ध करते हैं कि मांडू के कार्य का बहुत संप्रदाय का ग्रंथ है ना? आजकल तो जो रिसर्च करने में बिल्कुल नई बात कहे तो उसकी ओर लोग ध्यान ज्यादा देते हैं मशहूर हो जाता है अब नेह नाने तामनायामनाय माने वे और कहता है लेह नानास्त किंचना तो ये वेद मंत्र को बौद्ध संप्रदाय में कैसे उद्धृत किया जाएगा इंद्रो माया भी सुर ये, ये भी मंत्र है अजाय मानो बहुधा विजाय थे ये भी वेद मंत्र है अंधन तम प्रवती जे संभूति ये भी मंत्र है कोन्व जन ये भी मंत्र है नेति नेति ती निुता ये भी मंत्र है तो और बारंबार श्रुते श्रुते आमनाया वेदा आता है अर्थी दोषम न जब किसी के मन में कोई स्वार्थ आ जाता है तो उसकी नजर दोष पर नहीं जाती अर्थी दोषम न पश्चि मंगते को अपने दोष का पता नहीं चलता तो ये बताया कि देखो वेद साफ कहता है कि नानात्व नहीं है ये तो नानात्व का निषेध हुआ और दूसरी बात वेद कहता है कि एक ही परमात्मा माया से अनेक रूप देखने में आता है क्योंकि इंद्रियों से जितना भी ज्ञान होता है वो आविद्यक है इसलिए माया रूप ही है आविद्यक क्यों है एक आपको इसका सुगम तरीका बताता हूं ये जो रस्सी में सांप दिखने का उदाहरण दिया जाता है ना उसको ले लो चाहे आकाश में जो नीलिमा अभी भी दिखती है उसको ले लो तो वो जो सर्प है वो रज्जू में है कि दृष्टा में है यह विचार करो माने रज्जू परिणाम को प्राप्त हो करके सर्प बन गई है जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है जैसे मिट्टी से घड़ा बना वैसे क्या रस्सी से सांप बन गया तो रज्जू ज्यो की त्यों रह करके ही सर्पाकार घासती है इसका अर्थ हुआ कि रज्जू में दिखने वाला सांप असल में नहीं है उत्पन्न हुआ नहीं तो अच्छा क्या दृष्टा सर्पाकार परिणाम को प्राप्त हुआ है कि साक्षी जो है वो क्या परिणामी है तो दृष्टा भी सांप नहीं बना अब देखो आकाश में जो नीलिमा दिखती है जैसे चावल है ना वो पक के भात हो जाता है ये जैसे दूध जम के दही हो जाता है वैसे क्या आकाश जम के दही आकाश जो है वो जम के नीलिमा बन गया है हैं तो क्या आकाश को देखने वाला ये जो दृष्टा है ये तब्दील होके परिणाम को प्राप्त हो करके बदल के विकृत होके क्या नीलिमा हो गया है तो ये सर्प और नीलिमा न तो सत अधिष्ठान में है और न तो सत चेतन में है इसका अभिप्राय बड़ा विलक्षण हुआ जिसको हम अधिष्ठान कहते हैं वो काल और काल के अवयवों का भी अधिष्ठान है इसलिए अविनाशी है और वो देश और देश के अवयव पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे सबका अधिष्ठान है हैं मान देश देश और समष्टि देश दोनों का अधिष्ठान है और काल और समि काल दोनों का अधिष्ठान है और व्यस्टि वस्तु और समस्ती वस्तु बीज और समस्ती बीज दोनों का अधिष्ठान है और उस अधिष्ठान में न व्यस्टि काल है न समष्टि काल है न देश है न देश है न व्यस्टिबीज है न समष्टि बीज है नारायण अब न द्रष्टा में व्यस्टि काल देश व्यस्टिदेश वस्तु है और न तो द्रष्टा में समष्टि काल समष्टि देश समि वस्तु है द्रष्टा तो दृष्टा ही है न ये बनता है न वो बनता है और देश काल वस्तु से रहित दोनों जो हैं वो दो हो ही नहीं सकते जो अधिष्ठान सो दृष्टा और जो दृष्टा सो अधिष्ठान तभी सृष्टि कहां से आ गई ये प्रश्न हुआ कि ये सृष्टि कहां से आ गई तो बताते हैं कि वस्तुत वो ज्यो का त्यों है और ये सृष्टि जो है वो सर्प की भांति या नीलिमा की भांति या स्वप्न की भांति केवल प्रतिभाष मात्र है तो वेदांत समझने वालों के लिए यही तो दो बात देखनी है क्योंकि चेतन देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है इसलिए वो अधिष्ठान है और अधिष्ठान भी देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है इसलिए चेतन है तो चेतन अधिष्ठान तो परिपूर्ण है और दोनों के बीच में कोई काल कोई देश या कोई वस्तु है नहीं इसलिए सृष्टि नाम की वस्तु जो है वो कभी कहीं कुछ सृष्टि जो है वो न कभी है न कहीं है न कुछ है क्योंकि आत्मा और परमात्मा के बीच में दृष्टा और ब्रह्म के बीच में कभी कहीं कुछ होता ही नहीं इसका नतीजा बहुत बढ़िया निकला परिणाम इसका क्या निकला कि परमात्मा के सिवाय दूसरी वस्तु नहीं है आत्मा के सिवाय दूसरी वस्तु नहीं है भले तुम भिन्न भिन्न आकार में देखो न लेकिन ये भिन्न भिन्न आकार माया है न एक कथा आई है विष्णु पुराण में एक ब्राह्मण था उसका नाम था निदाग बड़ा सदाचारी था बड़ा याज्ञिक था बड़ा धार्मिक था सदस्य विवेक संपन्न था एक बार रिभु महाराज घूमते फिरते भिक्षा के समय पर उसके घर पहुंच गए तो उसने खूब प्रेम से उनको भिक्षा कराई खिलाया खिलाया तो रिभु जी ने कहा कि भाई तू अधिष्ठान चैतन्य है ब्रह्म है और रे अंदर यह सृष्टि बिल्कुल नहीं है पूरी अखंड सत्य है मैं बाघ ने सिर झुकाया हाथ जोड़ा मतलब सत्य बचन थोड़े दिनों तक ये बात उनकी बुद्धि में रही लेकिन आवरण बंध तो हुआ नहीं जब रिधु जी चले गए तो फिर वही यज्ञ करने लगे वही अपना धर्मानुष्ठान सदाचरण करने लगे कई बरस बीत गए इस बीच में एक दिन क्या हुआ कि राजा की सवारी निकल रही थी ये कथा विष्णु पुराण में है वो मूल में ही विष्णु पुराण के मौल राजा की सवारी निकल रही हजारों आदमी सड़क पर खड़े होकर राजा की रथ यात्रा देख रहे हैं तो हाथी पर चढ़कर राजा निकला तो निदाग भी भीड़ में खड़े होते यात्रा देख रहे थे तो इसी बीच में रिघु भी है ना दूसरे देश में जिसे देखने में बिल्कुल महात्मा न लगे कोई पागल हो कोई सिड़ी हो, होना तो शरीर में धूल लगी हुई बाल बड़े हुए जैसे कोई भिखारी हो जैसे कोई पागल हो ऐसे उस भीड़ में रिभुजी महाराज भी थे उन्होंने देखा कि वो ब्राह्मण निदाग बड़े प्रेम से राजा की वो यात्रा देख रहा है तो उसके पास गए गए तो पहचाना नहीं निदाज ने पहचाना नहीं कि ये वही महात्मा है जिनको हमने एक दिन भोजन कराया था वो तो सुखदेव बामदेव की कोटि के रिभु जो है ना ये ब्रह्मा के पुत्र जैसे सनक सनंदन आदि हैं जैसे नारद हैं वैसी रिभु जी महाराज है ना रिभु आरुणी हमस ये सब ब्रह्मा के पुत्र हैं वो तो ऋषभदेव की कोटि के रईक की कोटि के महात्मा हैं जड़ भरत की कोटि के हैं पहचान नहीं निराग है तो चले गए पास बोले वो पंडित जी निराग जी ये क्या है ऐसे पूछ रहा हो वो पागलपन की माया उनकी पहचान तो आए नहीं बोले ये क्या है निराग जी बोले कि तुम्हारी आंख फूट गई है देखते नहीं हो हैं राजा की यात्रा निकल रही है तो उन्होंने कहा इसमें राजा कौन है ऐसे पूछा तो बोले कि जो हाथी पर चढ़ा बैठा है वो राजा है तो बोले कि इसमें राजा कौन है हाथी कौन है तो बोले कि जो नीचे है तो हाथी है जो ऊपर है तो राजा है तो बोले कि इसमें नीचे कौन है ऊपर कौन है तो बहुत मजेदार है विष्णु पुराण में ये कथा पूरी की पूरी पढ़ने लायक तो बहुत अच्छा संवाद है दोनों का और परमार्थ का संवाद है बोला तो, तो एक बार समझाया कि देखो भाई वो ऊपर नीचे वो है हाथी नीचे है पहाड़ की तरह ऊपर राजा है आदमी की तरह बोले कुछ समझ में नहीं आया कि राजा कौन हाथी कौन ऊपर कहा नीचे क्या तो निदाक को आया गुस्सा और वो रिघू के ऊपर चढ़ बैठे बोले कि देख तू नीचे है और मैं ऊपर हूँ तो चेला गुरु के ऊपर चढ़ बैठा हो तो रिधु बोले कि भाई ये तो माटी पर माटी चढ़ दोनों माटी हैं हैं और ऐसा भी हो सकता है कि ये माटी ऊपर हो और तुम्हारी वाली माटी नीचे हो हैं तो इसमें क्या नियम है कि तुम ही ऊपर रहोगे राजा हो और मैं नीचे रहूंगा मैं हाथी हूं ये क्या नियम है हैं और ये ऊपर नीचे तो मन का खेल है ये तो मन की माया है नहीं तो स्थान में धरती ऊपर है कि सूर्य ऊपर है आ, ये कहा से शुरू करके नीचे ऊपर देखेंगे ये तो आकाश में सब के सब झूला झूल रहे हैं हैं ये तो आकाश में सब के सब झूला झूल रहे हैं जैसे सपने में नीचे ऊपर नहीं होता ऐसे जागृत में भी ऊपर नीचे नहीं होता तो अब निदा को ख्याल हुआ कि ये पागल आदमी ये कैसी बात कर रहा है तो गौर से मुंह देखा तो याद आई कि ये तो वही महात्मा है बोले अरे आप रिभु जी हैं हमारे गुरु जी हैं आप और झट है नीचे उतर के प्रणाम किया और फिर दोनों का बहुत बढ़िया संवाद जैसा वेदांतों का वर्णन जैसे मांडू के कार्य है जैसे नष्कर सिद्धि है इस ढंग का संवाद वो विष्णु पुराण में है तो अब ये देखो ये ऊपर नीचे की माया है सचमुच रिघु रिभु कोई भिखारी हो गए थे सचमुच रिभु कोई पागल हो गए थे सचमुच रिभु का सेड़ी थे पर ऐसी माया थी महाराज की वैसे मालूम पड़ते थे ऐसी माया के अनेक दृष्टांत, अनेक दृष्टान्त मिलते हैं हो भगवान विष्णु और नारद एक साथ यात्रा कर रहे हैं नारद ने कहा महाराज माया दिखाओ अरे मुझको देख बाबा क्या माया देखता है अरे नहीं महाराज बोले प्यास लगी है अब नारायण को प्यास लग गई हो ये भूखा प्यासा होना माया ही है प्यास लग गई तो नारद जी गए जल लेने नारायण बैठ गए अब नारद जी ने महाराज जो स्नान किया जाके नदी में और जल लेके आना था तो स्नान करते ही नारद से नारदी हो गए एक राजकुमार आ गया उसके साथ ब्याह हो गए है ना और महाराज बरसों बीत गया अब वहां न नदी न जल न राजकुमार न बरसों बीते हो बारह बच्चे हो गए नारद जी के पति की मृत्यु हो गए नारदी की धोआ और महाराज चिता के पास बैठ के रो रही हैं हाय हाय मेरा तो सर्वनाश हो गया इतने में नारायण आए अरे अरे नारद जी नारद जी कहा हो भाई घंटे भर से तुम पानी लेने के लिए आए हो कहा रह गए बीस बरस पच्चीस बरस का समय घंटे भर हो गया हो वो पति नहीं वो बच्चे नहीं वो नारद नारद को तो बड़ा संकोच हुआ बिचारे संकोच के मारे नदी में कूद पड़े नदी में कूद पड़े तो फिर नारद के नारद है ना तो ये सब क्या है है ना तो इसी को माया कहते हैं हुआ कुछ नहीं हो ये जो नक अनेक रूप धारण करके दिखाते हैं तो माया उसको कहते हैं कि जहां है ना, बदले कुछ नहीं और दिखे बहुत इसी को माया बोलते हैं मूल तत्व में परिवर्तन नहीं होता है परिवर्तन भासता है द्रष्टा में ये दृष्टा भी माया भी है क्यों है। कभी पापी भासता है कभी पुण्य आत्मा भासता है कभी सुखी भासता है कभी दुखी भासता है है ना है तो एक चेतन साक्षी और पापी पुण्य आत्मा सुखी दुखी परिच्छिन्न भासता है यही माया है अधिस्थान जो दृष्टा है न रहे कभी मछली भाषा कभी कछुआ भाष है ये माया शब्द का प्रयोग ही तत्वतः अनहुए पदार्थ के बारे में होता है जो तत्व से न होए अनहुआ भाषा है उसी को उसी को माया कहते हैं देखो श्रीमद् भागवत में एक कथा है माया शब्द का अर्थ बताने के लिए आई हो आज बारहवा आस्कंद ना बारहवा मारकंडे जी मारकंडेयी खूब तपस्या तो नारायण प्रसन्न हुए नर नारायण ने कहा मारकंडेयी बर्फ मांग हैं तो मारकंडे जी ने कहा कि महाराज आप दोनों के तो दर्शन हो ही गए नर नारायण के तो दर्शन हो ही गए जीव और ईश्वर इन दोनों को तो देख लिया अब जरा माया देखना चाहते हैं तो नारायण ने कहा कि हाँ भाई माया मत देख है ना इतना ही काफी बोले नहीं महाराज देखेंगे बोले अच्छा देख लेना करो सायकाल मारकंडे जी तुंगभद्रा नदी के तट पर अपने आश्रम में ध्यान करने के लिए बैठे अब क्या देखते हैं कि समुद्र उमड़ता हुआ चला आ रहा है प्रलय हो गई है आश्रम डूब गया पहाड़ डूब गया तुंग भद्रा नदी लापता हो गई और मार जहां देखें वहां प्रलय का जल प्रलय का जल बरसों तक मनमंतरों तक कल्पों तक मारकंडे जी उस जल में भटक रहे हैं बोला फिर देखा अक्षय भट पर बालक आ, बालक बड़ा प्यारा लगा ये भी माया है हो वो, वो बट भी माया है और वो बालक भी माया है बोला स्वास के रास्ते मारकंडे जी उसके पेट में गए वहां देखा फिर कोटि कोटि कल्प और कोटि कोटि ग्रह उपग्रह खगोल वो सब और फिर सांस से बाहर आए तो फिर प्रलय खूब स्तुति की ईश्वर का स्मरण हुआ फिर थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं कि अपने आश्रम में तुंगभद्रा नदी के तट पर ध्यान कर रहे हैं तो यह जो देखा अनेकों ब्रह्मांड देखा और अनेकों ब्रह्मांड जिसमें रहते हैं वो देश देखा और अनेकों मनमंत्रर और कल्प देखे माने काल देखा तो ये काल के सारे अवयव स्थान के सारे अवयव वस्तु के सारे अवयव और जिसके पेट में समाये हुए हैं ना, वो है ना? और जो समा गया पेट में सो जो पेट में समा गया सो जीव जिसके पेट में समा गया सो ईश्वर और जो वहां देश काल वस्तु का दर्शन हुआ सो ये क्या बोले इसका नाम माया ये भागवत के बारहवें स्कंध में मार्कंडेयो का है उसमें माया शब्द का अर्थ बताने के लिए कि माया क्या होती है इसी माया का जो आश्रय है अधिष्ठान है उसको ब्रह्म कहते हैं इस माया का हो जिसने अनंत कोटि ब्रह्मांड को अपने पेट में रखने वाले शिशु को बनाया जिसने उसमें घूस करके मारकंडे के देखने वाले मारकंडे के शरीर को बनाया जिसने जल प्रलय किया जिसने कोटि कोटि ब्रह्मांड दिखाए है ना? वो माया जिसमें केवल अध्यारोपित रीति से रहती है वस्तुतः नहीं रहती उसका नाम होता है अधिष्ठान और तत्त्वमस्यादि महावाग बताते हैं कि वह तुम तो तो ये माया शब्द का ये माया शब्द का अर्थ हुआ अब आपको इतनी कथाएं पुराणों की याद आ रही हैं है ना कि आपको अठारह अठारहों पुराण का समन्वय कर दें इस माया के दर्शन में एक बार महाराज जब ये कौरव पांडव युद्ध समाप्त हुआ ना महाभारत में कथा है उत्तम ऋषि गए और वहां जाके देखा उन्होंने बड़े उपद्रव हुआ महाभारत युद्ध में नाश हो गया लोगों का 18 अक्षणी सेना नष्ट हो गई सात ही जने बचे उसमें से वो कुहराम जो स्त्रियों में मचा हुआ था घर में उत्तंक ऋषि देख करके द्रवित हो गए बोले कि देखो यहां कृष्ण मौजूद थे अगर वो चाहते तो युद्ध न होता है ना रोक देते तो तो कैसे होता अरे नहीं मान जाते तपस्या करते क्या बात थी उनके प्रभाव से संकल्प से दुर्योधन का मन बदल जाता और राज्य दे देता उन्होंने लड़ाई क्यों होने दी सारा दोष कृष्ण का अब चलो कृष्ण के पास और साथ देंगे अरे वो महाराज नाराण ना उधर से तो कृष्ण सामने आके खड़े हो गए और क्या देखते हैं उत्पाद कि श्री कृष्ण के रोम रोम में कोटि-कोटि ब्रह्मांड है जाके रोम रोम ब्रह्मांडा जस रोमकूपे सुन्त तो अनंता ब्रह्मांडा प्रज्वलंत नारायण का वर्णन महानारायण और परिषद में है नारायण हाथ भर के नहीं होते वो साढ़े तीन हाथ के नहीं होते